आज से करोड़ों वर्ष पहले ईश्वर ने यह संसार बनाया पहले भी बनाया इस बार भी बनाया अनादिकाल से ईश्वर संसार को बनाता है इस बार भी बनाया तरह तरह के संसार में प्राणी बनाए शु मक्षी महोरे इत्यादि उनमें से केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको ईश्वर ने कुछ विशेष सुविधाएं दी सबको नहीं दी उनमें से एक सुविधा है बुद्धि क्या सुविधा है बुद्धि जैसी बुद्धि मनुष्यों को दी ऐसी और किसी को नहीं दी दूसरी सुविधा है बोलने के लिए भाषा ऐसी भाषा और किसी के पास नहीं जैसी भाषा मनुष्य बोलते तीसरी सुविधा थी दो हाथ कर्म करने के लिए हाथ पांच सात प्राणियों को दिए हमारे जैसे हाथ पांच सात प्राणियों को दिए बंदर है लंगूर है परमानुष है चिंपाजी है गोरिल्ला है ऐसे पांच सात को दिए पर बुद्धि नहीं उनके पास हाथ तो है बुद्धि ना होने से हाथ का वो ज्यादा लाभ नहीं उठा पाए अपना मकान भी नहीं बनाया हाथ धोते हुए चिड़िया के हाथ भी नहीं फिर भी बड़ा अच्छा घोसा बना लेती है तो हाथ भी मनुष्यों को खास पर चौथी चीज कर्म करने की स्वतंत्रता चौबीस घंटा मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है वो अपनी इच्छा से जो चाहे जब चाहे कर सकता है खाना पीना घूमना फिरना पढ़ना लिखना सोना देश विदेश की यात्रा करना अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे जो मर्जी कर ले और प्राणियों को इतनी सुविधा नहीं है जितने को का तो अब कितनी सुविधा होगी चार, चार। लेंगे पहली कौन थी दूसरी आशा तीसरी आगा। आगा। और चौथी कर्म करने की, की स्वतंत्रता और एक पांचवी सुविधा भी चार वेदों का ज्ञान पांचवी क्या के आरंभ में ईश्वर ने मनुष्यों को को को चार वेदों का ज्ञान ज्ञान दिया, दिया, दिया ऐसा और प्राणियों नहीं तो थोड़ा थोड़ा सिखा से, ऐसे खाना ऐसे पीना ऐसे सोना ऐसे जागना ऐसे दौड़ना ऐसे जान बचाना ऐसे हमला करना ऐसे अपना बच्चे पालना बस इतना ज्यादा नहीं देना और मनुष्यों को चार वेदों में बहुत ज्ञान दिया सड़क कैसे बनानी बिजली कैसे बनानी मकान कैसे बनाना भोजन कैसे बनाना खेती कैसे करना हिसाब कैसे रखना, व्यापार कैसे करना और समाधि कैसे लगाना मोक्ष में कैसे जाना आपस में विवाह कैसे करना सब सिखाया इन सारी विद्याओं में एक विद्या जो है अध्यात्म विद्या मोक्ष प्राप्ति की विद्या वो भी ईश्वर ने चार विदो में सिखाई उसके कई भाग हैं उस अध्यात्म विद्या के उन अनेक भागों में से एक भाग का नाम है न्याय विद्या क्या नाम न्याय विद्या तो ये दर्शन विद्या के अंतर्गत आता है दर्शन विद्या में छह भाग हैं उनके नाम वही है न्याय दर्शन योग दर्शन दर्शन वैश्विक दर्शन वेदांत दर्शन, दर्शन, दर्शन मीमांसा ऐसे हैं। तो इन दर्शनों को मिलाकर दर्शन विद्या कहलाती है इसमें तर्क वितर्क की विद्या। तो इस तर्क वितर्क की विद्या से और अध्यात्म से योग अभ्यास से समाधि से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है इसलिए इसको अध्यात्म विद्या या मोक्ष विद्या या योग विद्या इस तरह से ब्रह्म विद्या के नाम से भी कहते हैं तो छह में से जो एक भाग है न्याय विद्या अभी हम उसको पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा न्याय विद्या उसको न्याय विद्या भी कह सकते हैं न्याय दर्शन भी कह सकते हैं एक ही भाग तो पहले भी हमने कुछ न्याय न्यायपद सूत्र पढ़ाए थे तो याद है पढ़ाए कितने पढ़ाए थे प्रमाणों अच्छा बस इतना ही हुआ ठीक है तो आप में से कितने लोग यहाँ उपस्थित हैं जिन्होंने पहले प्रमाण तक पढ़ा था वो हाथ पूछा करेंगे जो तो? पहले जिन्होंने पढ़ा है एक दो तीन चार पाँच छः छः लोग तो नहीं पढ़ा तो फिर शुरू से ही पढ़ते सबको लाभ हो जाएगा आपसे भी अभिव्यक्ति हो जाएगी और मैं भी लाभ तो न्याय दर्शन को हम शुरू से पढ़ेंगे आपको कुछ कागज दे दिए न्याय सूत्र वाले हाँ तो इन कागजों को देखिए ये जो न्याय दर्शन है इसमें कुल मिलाकर पांच अध्याय है कितने पांच एक एक अध्याय में दो दो आनिक आहनिक मत मतलब अध्याय का एक हिस्सा एक भाग तो हर एक अध्याय के दो दो भाग हैं उस भाग को आहनिक कहते हैं ठीक है तो ये न्याय दर्शन बनाया महर्षि गौतम जी ने किसने बनाया गौतम जी ने जो न्याय दर्शन के सूत्र आपके सामने हैं ये गौतम जी के बनाए हुए हैं। न्याय विद्या तो वेद से चली आ रही शुरू से करोड़ों वर्षों से समय समय पर इन विद्याओं के प्रवक्ता बदलते रहते हैं विद्या वही बहिरा के प्रवक्ता बदल जाते हैं जैसे आज स्कूल कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर हैं क्या इनसे पहले कोई टीचर नहीं थे? थे ना पहले और थे उनसे पहले और भी थे उनसे पहले और भी थे पुस्तक लिखने वाले भी इनसे पहले और भी थे लेखक और भी थे तो विद्या तो करोड़ों साल से चल रही है समय समय पर इन पुस्तकों के लेखक और पढ़ाने वाले अध्यापक बदलते रहते हैं जो पुस्तक लिख देता है उसके नाम पर पुस्तक चप जाती है तो ऐसे ही महर्षि गौतम से पहले भी न्याय विद्या के जानने वाले बहुत सारे ऋषि थे बहुत सारे विद्वान थे तो वो पुरुष शिष्य परम्परा से विद्या चलती आई विदों से सृष्टि के आरम्भ से चलती आई और चलते चलते अंतिम जो प्रवक्ता थे इसके वो थे महर्षि गौतम न्याय न्यायदर्शन उन्होंने इस प्रकार से सूत्र बना दिए और उनके नाम से पुस्तक छप गई तो अब हम उनको याद करते हैं कि ये गौतम की लिखी हुई पुस्तक है अब इन सूत्रों में सूत्रों पर संस्कृत भाषा में व्याख्या लिखी महर्षि जी ने किसने आगा। आगा। तो का जो लिखी हुई व्याख्या है उसको बोलते हैं भाष्य क्या बोलेंगे भाष्य ये दोनों ऋषि हैं और गौतम भी दोनों ऋषि हैं ऋषि का मतलब होता है सबसे बुद्धिमान व्यक्ति धरती पे जो सबसे अधिक बुद्धिमान होता है उसको ऋषि कहते हैं आज के वैज्ञानिक उनसे नीचे आज के वैज्ञानिक बुद्धिमान माने जाते हैं ठीक है पर इनसे भी ज्यादा बुद्धिमान वो ऋषि होते हैं जो ये गौतम हैं महर्षि पतंजलि हैं महर्षि कणाद है, हैं महर्षि दयानंद सरस्वती हैं ये जितने भी ऋषि के लोग हैं ये सबसे बुद्धिमान हैं इनसे ऊपर कोई बुद्धिमान नहीं होता मनुष्यों में तो ये बहुत अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति थे दोनों महर्षि गौतम और महर्षि तो सूत्र किसने लिखे महर्षि गौतम जीत कर्णारी ने तो वैशेषिक दर्शन लिखा दर्शन किसने लिखा और कमियोग्यता वाले तो तो कम लोग होते हैं वो कुछ ठीक लिखते है कुछ गलत लिखते है इसलिए हम उनको प्रमाण नहीं मानते ऋषियों को प्रमाण मानते वो ठीक लिखते हैं वो गलत नहीं लिखते वो गलत क्यों नहीं लिखते इसलिए है कि वो वेदों के आधार पर लिखते हैं ईश्वर से पूछ कर लिखते हैं वो अपनी मनमानी नहीं करते अपनी मनुष्य बुद्धि से नहीं लिखते ईश्वर के बुद्धि से और वेदों के आधार पर लिखते हैं इसलिए उसको गलती नहीं होती बहुत उसको परीक्षा करते हैं बहुत टाइट टेस्ट करते हैं कि हम जो लिख रहे हैं वो ठीक है गलत बहुत परीक्षा करते हैं जब वो टेस्ट हो जाता है जैसे आजकल आई एस आई मार्ग होते हैं जो वस्तु आई एस आई मार्ग मतलब वो टेस्टेड है वो पक्की है उस पर गड़बड़ नहीं है तो इसी तरह से ऋषि लोग प्रामाणिक वस्तु को लिखते हैं या बोलते हैं तो उनकी बातें सच्ची होती हैं इसलिए हम उनको प्रमाण मानते हैं अच्छा आप में से यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने साइंस पढ़ी है मॉडर्न साइंस एक दो तीन चार पाँच छ पांच छह लोग ठीक है तो साइंस वाले लोग भी कुछ मेहनत करते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं और वो अधूरे बुद्धिमान हैं। है जो सच है वो सच हम लोग भटक रहे हैं में, तो हम आपको बताएंगे कि अगर अंधेरे में जा रहे हैं तो फिर आप भी भटकोगे साथ साथ इसलिए आपको बताना तो पड़ेगा साइंस वाले लोग बुद्धिमान होते हैं पढ़ते लिखते मेहनत करते हैं और वो अधूरे बुद्धिमान है उनको पूरी तरह से प्रमाणिक नहीं मानना चाहिए क्यों नहीं मानना चाहिए इसलिए वेदों में बताया संसार में तीन पदार्थ हैं कितने पदार्थ तीन तीन। और ये साइंस वाले उन तीन में से एक पदार्थ को जानते हैं दो को जानते हैं तो आधे से भी कम हुए अधूरे तो मैंने और भी ज़्यादा कह दिया उससे भी कम आएंगे अधूरे लोग हैं इनका नॉलेज कम्प्लीट नहीं है तो इनकी जितनी बातें ठीक वो हम मान लेंगे कोई बात नहीं तो और जो इनकी बातें गलत हैं वो नहीं मानेंगे उसको छोड़ तो मैं ये कह रहा था कि सबसे अधिक बुद्धिमान ऋषि होते हैं तो इन दो ऋषियों ने सूत्र और भाष्य लिखा तो इन सूत्रों के आधार पर हम इस न्याय को समझने का प्रयास करेंगे अब जो कागज आपके सामने हैं उनको देखिए उसमें पहला सूत्र पढ़ेंगे मेरे पीछे पीछे बोलिए प्रमाण संशय, संशय, प्रयोजन प्रयोजन, दृष्टांत, दृष्टांत, सिद्धांत सिद्धांत, अवयव, अवयव, तर्क, तर्क, निर्णय निर्णय, वाद, वाद, हेतु हेतु जाति, जाति, छतिद्र तेयस तादि दमा। दमा। ये पहला सूत्र है जिसमें बताया कि सोलह पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की मोक्ष की प्राप्ति होती है तो शुरू में सूत्र में सोला पदार्थों के नाम लिखे हैं अब फिर से प्रमाण, जाइएगा दूसरा प्रदेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धांत अवयव तर्क, तर्क निर्णय निर्न वाद, वाद, जल, जल, हुए? ये पदार्थ। तो नहीं कहते हैं इन सोलह पदार्थों के तत्व ज्ञान सूत्र में अगला शब्द है तत्व ज्ञान तत्व ज्ञान से सोलह पदार्थों के तत्व ज्ञान से अगला शब्द है निश्रेयस इसका अर्थ है मोक्ष क्या है? मोक्ष। मोक्ष। और आगे है अधिगम इसका अर्थ है प्राप्ति। का अर्थ क्या है प्राप्ति निश्रेयस अधिगम सो मोक्ष की प्राप्ति होती है निश्रेयस अधिगम मोक्ष की प्राप्ति होती है कैसे होती है तत्वज्ञान ज्ञान आप से होती है इसके तत्वज्ञान से सोलह पदार्थों के तत्वज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है यह पहले सूत्र का अर्थ हो गया तो ये तो हो गए नाम सोलह पदार्थों के नाम बता दिए प्रमाण प्रवेय संशय इत्यादि आगे इनकी परिभाषाएं बताएंगे प्रमाण क्या है प्रभेद क्या है संशय क्या है आगे बताएंगे पर अभी एक शब्द है जो पर ध्यान देने का है वो है सोलह पदार्थों के तत्व ज्ञान से तत्व ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति होती है इस तत्व ज्ञान को समझना इसको समझने के लिए दो तीन प्रकार का और भी ज्ञान है वो भी समझना पड़ेगा कुल मिलाकर चार प्रकार का ज्ञान है कितने प्रकार का चार।, चार उनके नाम चढ़ लीजिए जिनके पास कॉपी नॉर्म वो हो वो लिख सकते हैं पहला है मिथ्या ज्ञान ठीक पहला कौन सा मिथ्या ज्ञान और दूसरा है संशय ज्ञान दूसरा संशय ज्ञान संशय भी एक प्रकार का ज्ञान है और तीसरा है शाब्दिक ज्ञान तीसरा शाब्दिक ज्ञान और चौथा है तत्व ज्ञान चौथा कौन सा ये चार प्रकार का ज्ञान होता है ठीक है आप लोग ज्ञान बोलते हैं ज्ञान हरियाणा ज्ञान बोलते हैं हम लोग उसको ज्ञान बोलते हैं संस्कृत में उसका नाम है ज्ञान तो मैं ज्ञान बोलू तो समझ लीजिएगा वही वही समझ लीजिएगा बच्चों आप जिसको ज्ञान बोलते हैं उसी कौन ज्ञान बोलो चुके तो पहला कौन सा है ज्ञान मिथ्या मतलब भ्रांति तो कभी कभी व्यक्ति को भ्रांति हो जाती है तो ना भ्रांति हाँ। क्या होती है कोने में अंधेरे में एक रस्सी पड़ी थी गोल-गोल, और एक व्यक्ति ने उसको देखा लाइट कम थी तो क्या समझिए इसका नाम है मिथ्या ज्ञान अथवा भ्रांति था तो साम नहीं थकी तो अस्सी और दिन क्या रहा है हाँ। सांप दिख रहा है तो मतलब वस्तु कुछ और कुछ उल्टा ज्ञान गलत ज्ञान इसका नाम है मिथ्या ज्ञान है कुछ दिख रहा है कुछ रहा ठीक है ये मिथ्या ज्ञान हो गया संसार में सुख है या नहीं है, है।, है। थोड़ा। जितना पूछे उतना उत्तर देना <laughs> ठीक है थी। संसार में सुख है या नहीं है है दुख है या नहीं है है सुख भी है दुख भी है, है दोनों है अच्छा अधिक क्या है सुख अधिक है या दुख अधिक है जी? दुख अधिक और लोग मानते क्या है सुख अधिक इसका नाम है क्या है तो दुख अधिक मानते हैं सुख अधिक है कुछ और दिखता है कुछ का नाम कौन सा ज्ञान ज्ञान ठीक है समझ में आ गया? अच्छा एक और उदाहरण दे दू हम शरीर हैं या आत्मा आत्मा।, नहीं। आत्मा। अब भी तू फिर से फिर से सोच के बोलिए हम शरीर है या आत्मा है आत्मा, आत्मा।, आत्मा। और ये जो दिखता है सर से तो तक क्या शरीर तो हम हैं तो आत्मा पर तो क्या हम आत्मा को शरीर से अलग मानते हैं नहीं, नहीं मानते है। शरीर को ही मैं समझते हैं शरीर को ही मैं समझते हैं मैं मतलब आत्मा तो शरीर को ही आत्मा मानते हैं शरीर है अलग वस्तु आत्मा अलग वस्तु शरीर को आत्मा पे इसका नाम है मिचा ज्ञान ठीक है चलो ये हुआ गया एक प्रकार का ज्ञान मिच्या ज्ञान दूसरा कौन सा बताएगा संशय, संशय।, संशय ज्ञान तो संशय का मतलब होता है जब कोई बात समझ में नहीं आई ये वस्तु ऐसी है, है या कैसी है या कैसी है समझ में नहीं आई जब समझ में नहीं आए तो उसका क्या नाम संशय और समझ में तो आई पर गलत समझ में थी तो रस्सी और समझ में आई था तो और हमने क्या मान लिया सुख मान लिया निर्णय तो कर दिया पर गलत निर्णय किया जब गलत निर्णय करेंगे तो कौन सा ज्ञान होगा मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान और जब कोई निर्णय नहीं हो पा ये रस्सी है या सांप है क्या है समझ नहीं आ अब इसको क्या बोलेंगे संशय ईश्वर है या नहीं है समझ नहीं आ रहा इसको क्या बोलेंगे संशय अगला जन्म होगा या नहीं होगा संशय समझ नहीं आ रहा नहीं आया तो संशय ये दूसरा ज्ञान तीसरा कौन सा बताया शाब्दिक ज्ञान शाब्दिक ज्ञान उसको कहते हैं कि शब्दों से तो हम ठीक समझ रहे हैं जो वस्तु तो जैसी है उसको वैसे ही समझ रहे हैं ही बोल भी रहे रस्सी को रस्सी सांप रस्सी को रस्सी बोल रहे हैं सांप को सांप बोल रहे हैं सुख को सुख बोल रहे हैं दुख को दुख, दुख बोल रहे हैं शरीर को शरीर और आत्मा को आत्मा जो चीज जैसी है वैसा ही बोल रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल वैसा नहीं कर पा रहे आचरण वैसा नहीं कर पा रहे जैसे उदाहरण के लिए क्रोध करना चाहिए नहीं करना चाहिए ठीक पता है आपको क्रोध नहीं करना चाहिए छोड़ दिया क्या नहीं छोटा तो कहते रहेंगे क्रोध नहीं करना चाहिए फिर भी करते तो ये कौन सा ज्ञान है ये शाब्दिक ज्ञान झूठ नहीं बोलना चाहिए फिर भी बोलते छलकवट नहीं करना चाहिए फिर भी करते तो ये जो हम बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए ये शाब्दी ज्ञान क्रोध नहीं करना चाहिए ये शाब्दिक्ञान झालाकी नहीं करनी चाहिए ये शब्द ज्ञान क्योंकि व्यवहार भी तो कर रहे हैं तो बोलते कुछ और है करते कुछ और है इसका नाम है श्याम ज्ञान और चौथा क्या बताया तत्व ज्ञान तो तत्व ज्ञान क्या है जैसा बोलते हैं वैसे ही करते हैं जैसा ठीक ठीक जानते मानते बोलते हैं वैसा ही ठीक ठीक करते हैं काम भी वैसा ही करते हैं जैसा बोलते हैं उसका नाम है तत्व ज्ञान जब भूख लगे तो क्या करना चाहिए भोजन खाना चाहिए धूप लगने पर आप भोजन खाते हैं या नहीं खाते खाते हैं ना ये तब तक क्या हो धूप लगे तो खाना तो खा था लो लोग खा लेते हैं और नींद आए तो सो जाना चाहिए सो जाते हैं। गर्मी आ तो पंखा चलाना चाहिए तो पंखा चलाते हैं और सुबह उठ करके स्नान करना चाहिए लोग स्नान कर लेते हैं और ये बिजली की तार को छूना चाहिए छूतेंगे एक बार छू कर देखो एक बार क्यों इस मामले में जैसा जैसा जानते हैं हैं हैं मानते बोलते है, वैसे ही करते ये तो पता है भाग ठीक है तो रसोई में आग जल रही है चूल्हे में आग जल रही है कोई जलती हुई आग में हाथ डालेगा नहीं डालेगा क्यों नहीं डालेगा तत्व ध्यान कि जलती हुई अपनी नहीं डालना चाहिए जिस वक्त तत्व हो जाएगा वो कभी जलती हुए अपनी नहीं डालेगा बिजली की तार कभी भी नहीं छुए इसको बोलते हैं तत्व ठीक है, है। चार तरह का ज्ञान ठीक समझ में आ गया तो ये जो चौथा स्तर है तत्व जैसी वस्तु है वैसा जानो वैसा मानो वैसा बोलो वैसा करो आचरण भी वैसे ही करना ये जो ज्ञान का स्तर है जिस स्तर से हम वैसा ही करते हैं जैसा हम जानते मानते बोलते हैं उस ज्ञान के स्तर का नाम है तत्व ज्ञान तो सूत्रकार गौतम मुनि जी कह रहे हैं कि 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान प्राप्त करो तब उससे मोक्ष होगा शाब्दिक ज्ञान से नहीं होगा शाब्दिक ज्ञान वाले बहुत लोग हैं बड़ बड़े बड़े कॉलियम लेक्चर को पढ़ाते शाब्दिक ज्ञान हमको योग दर्शन पढ़ाते न्याय दर्शन पढ़ाते हैं कुछ पढ़ाते हैं वो तत्व ज्ञान नहीं शाब्दिक ज्ञान इसलिए उनका बेड़ा पार नहीं हो रहा और जो दूसरे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। उनको भी तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो उनका भी सोलह पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है तो प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन आदि ये सोलह पदार्थ है ये जिस प्रकार के है वैसा ही जाने वैसा माने वैसा बोले और वैसा आचरण भी करें बस फिर मोक्ष हो जाएगा एक व्यक्ति ने पूछा जी मोक्ष की क्या जरूरत है संसार में क्या कमी है तो हमें मोक्ष में जाना पड़ेगा तो हमने कहा देखिए मोक्ष का स्वरूप समझ लीजिए फिर आपको उत्तर मिल जाएगा मोक्ष में कुल मिलाकर तीन बातें होती हैं हाँ जी कितनी होती है तीन, तीन बातें पहली बोलिए सारे दुखों से छूटना दूसरी ईश्वर का उत्तम आनंद प्राप्त करना, प्राक्टा प्राक्टा प्राक्टा। तीसरी पूरे ब्रह्मांड की सैर करना दुखों दुखों। ये तीन बातें होगी मोक्ष जिसका मोक्ष हो जाएगा उसको ये तीन फैसिलिटी मिल जाएगी तीन सुविधाएं मिल जाएगी अब प्रश्न है कि क्या आप सारे दुखों से छूटना चाहते हैं हाँ या ना क्या हाँ। क्या आप आप ईश्वर का करना करना चाहते हैं? हाँ। क्या आप करना चाहते हैं हैं पूरे ब्रह्मांड की तो मतलब आप मोक्ष चाहते हैं। ये तीन बातें मोक्ष में होती है। और यहाँ मिलती हो तो यहाँ ले लो हमें कोई समस्या नहीं यहाँ संसार में क्या व्यक्ति सारे दुखों से छूट सकता है हाँ। नहीं छूट सकता क्या यहाँ करोड़ों साल तक लगातार ईश्वर का आनंद मिल सकता है नहीं मिल सकता क्या यहाँ रहकर शरीर धारण करके वो ब्रह्मांड की सैर कर सकता है नहीं।, नहीं कर सकता तो ये तीनों बातें जो हम चाहते हैं वो मोक्ष में तीनों हो जाएंगे और यहाँ एक भी नहीं होगा यहाँ ईश्वर का आनंद मिलेगा दुःख भी छूटेगा थोड़ी देर के लिए दुख छूट जाएगा दो चार के लिए छूट जाएगा ईश्वर का आनंद मिलेगा दो चार छह घंटे के लिए मिल जाएगा पर करोड़ों वर्ष के लिए नहीं मिलेगा मोक्ष में तो करोड़ों साल तक खरबों खरबों वर्षों तक मिलेगा लगातार मिलेगा यहाँ नहीं मिलेगा तो दोनों बातें आपके सामने संसार में थोड़ी देर का सुख मिलेगा थोड़ी देर दुख छूटेगा मोक्ष में करोड़ों साल तक दुख छूटेगा और करोड़ों साल तक बड़ी आनंद मिलेगा और पूरे ब्रह्मांड की सैर करने की छूट मिलेगी यहाँ तो आप केवल दो चार पाँच दस बीस देशों धरती धरती आएंगे घूम सकते हैं इससे बाहर तो नहीं जा पाएंगे अब आप बताइए आपको कौन सा ठीक लगता है जिसमें फायदा हो धरती पे रहना जन्म लेना ठीक है या मोक्ष में रहना ठीक है मोक्ष में।, में।, में।, में जाओ वहाँ हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी फिर कोई इच्छा बाकी नहीं रहेगी यहाँ तो संसार में दुख है समस्या है झंझट है बीमारी है रोग है भूख है प्यास है गर्मी है ठंडी है सर्दी जुकाम बुखार आंधी, तूफान बाढ़ भूकंप झंझट हैं। कहीं दुर्घटना होती है, है।, है हाथ टूट जाता है एक्सीडेंट होता है कोई गाली देता है कोई झूठा रोग लगाता है कोई बदनाम करता है कुछ करता है कोई पैसे ले जाता है उधार देता नहीं है जाता है या तो बहुत झंझट मोक्ष में कोई समस्या नहीं इसमें तो कोई भी समस्या नहीं तो यदि सारे दुखों से छूटना हो और बढ़िया ईश्वर का आनंद प्राप्त करना हो तो उसके लिए मोक्ष की आवश्यकता है है और उसका उपाय 16 पदार्थों का प्राप्त ठीक अब इतनी बार समझने के बाद महर्षि गौतम जी से एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया उसने कहा गुरुजी आपने बहुत अच्छी बात बताई हमारी समझ में आई सोलह पदार्थों का तत्व प्राप्त करना चाहिए उससे मोक्ष होता है बढ़िया बात बताइए पर हम थोड़ा सा और भी रास्ता समझ लेना चाहते हैं कि जब सोलह पदार्थों का प्राप्त हो जाएगा, तो क्या ज्ञान प्राप्त होते तो ही तुरंत मोक्ष हो जाएगा या कुछ और भी आप करना पड़ेगा तो थोड़ा काम और भी करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा तो मोक्ष कैसे होगा ज्ञान प्राप्ति से मोक्ष कैसे होगा उसकी पद्धति प्रोसीजर थोड़ा बहुत समझा दीजिए तो ये समझाया उन्होंने अगले सूत्र में। अब देखिए सूत्र तो दूसरे नंबर का सूत्र बोलेंगे जन्म प्रवृत्ति दोष दो मिथ्या ज्ञान नाम, उत्तर उत्तर उत्तर अपाइए तद नया अपवर्ग वर्ग ऐसे मोक्षा उसका रास्ता समझा दिया करेंगे तो इस सूत्र में शुरू में पांच शब्द बताए कितने पांच वो पांच फिर से बोलिए दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ठीक है ये पांच शब्द तो गौतम मुनि जी कहते हैं कि जो पांच चीजें हैं, इनमें आपस में एक संबंध है वो संबंध है कारण-कार्य संबंध कौन सा इन पांचों वस्तुओं में आपस में कारण कार्य संबंध है और एक नियम है संसार में कि यदि कारण को हटा दें तो कार्य हट जाता है वैशेषिक दर्शन में आपने पढ़ा होगा। कारण अभावा कार्य अभावा कारण को हटा दो तो कार्य हट जाएगा ठीक है मान लो गर्म हवा आ रही है खिड़की से बाहर तप रही धूप दूँग, तेज धूप है गर्मी पड़ रही है और यहाँ से गर्म हवा आ रही है तो आपने देखा भाई गर्म हवा कहाँ से आ रही है क्यों आ रही है देखो खिड़की खुली है यहाँ से आ रही है अब इसको बंद करना चाहिए गर्म हवा को तो क्या करना होगा खिड़की बंद कर दो गर्म हवाली बंद हो जाएगी तो उसका कारण क्या था खिड़की खुली हुई थी तो कारण को हटा दिया खिड़की बंद कर दी गर्म बंद हो गई और दिसंबर जनवरी में ठंडी हवा तब खिड़की बंद कर देंगे तो हवा नहीं बंद हो जाएगी तो इससे क्या पता चला कि कारण को हटा देंगे तो कार्य भी हट जाएगा तो ये जो पांच चीजें है इनमें है कारण कार्य संबंध जो पहला अच्छा शब्द है वो क्या है और दूसरा क्या है तो जो दूसरा वाला है वो पहले का कारण है इन दोनों में कारण कार्य संबंध है दुख और जन्म में तो दुख जो है वो कार्य है और जन्म उसका कारण है। कई बार लोग हमसे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं पूछ पूछते रहते हैं है हमारा भाई हमको तंग करता है हमारा पड़ोसी है वो हमको परेशान करता है सोने नहीं देता रात को बारह सीरियो में जाता है टीवी में जाता है शो मच है हमारा पार्टनर था वो धोखा दे गया पैसे खा गया देता नहीं तो ये हमारे साथ ऐसा क्यों होता है क्यों लोग हमको परेशान करते हैं क्यों हमको धोखा देते हैं क्यों अन्याय करते हैं तो इसका उत्तर इस सूत्र में लिखा है पहला शब्द क्या है तो और दूसरा क्या है तो गौतम महर्षि जी कहते हैं ये आपके ऊपर तो जो दुख आ रहे हैं ना ये क्यों आ रहे है इसलिए आ रहे है कि आपने जन्म लिया ये कारण अब आप जन्म लेना बंद कर दो कोई दुख नहीं आएगा वो हमारी गारंटी आप जन्म लेना बंद कर दो ठीक है ना जन्म लेना बंद कर दो बस फिर कोई आपको छू नहीं सकता कोई आपको दुख नहीं दे सकता हमारी गारंटी तो इस दो शब्दों से ये पता चला कि दुख का कारण जन्म है जब तक जन्म लेंगे तब तक दुख आएगा कुछ अपनी गलतियों से आएगा कुछ दूसरे की गलती से आएगा ठीक है कोई अन्यायी करेगा कोई एक्सीडेंट हो होतेगा कोई गाली देगा कोई झूठा रुक लगाएगा कोई ना कोई दुख आएगा और कभी कभी प्राकृतिक दुर्घटनाओं से भी आ जाते हैं लोग आंधी तूफान बाढ़ भूकंप आदि से वो भी आते रहते हैं वो भी तभी आएगा जब शरीर धारण किया हो जन्म लिया हो तो वो प्राकृतिक दुख भी आएगा और कोई दूसरे मनुष्य चोर डाकू का भी भईवान का भी दुख आएगा कोई तुता तो भी काट सकता है मक्खी मच्छर भी परेशान करेगा चेटिया भी परेशान करेंगी वो तब तक, तक करेंगी जब तक हमने जन्म नहीं लिया तब तक हमको तंग करेंगी। तो दुख का कारण क्या हो गया जन्म लेना अब तीसरा शब्द क्या है प्रवृत्ति तो बोले ये जन्म क्यों लिया उसका क्या कारण उसका कारण बताया प्रवृत्ति प्रवृत्ति का मतलब है सकाम कर्म क्या है सकाम कर्म ये जन्म लेने का कारण है तो जब तक सकाम कर्म करेंगे तब तक जन्म मिलेगा ठीक सकाम कर्म का मतलब होता है कि हम जो कर्म करते हैं वो क्यों करते हैं हमें उसके बदले में कुछ फल चाहिए हम कर्म इसलिए करते हैं कि कुछ फल मिलना चाहिए तब तो कर्म करेंगे अगर फल नहीं मिलेगा तो कर्म नहीं करेंगे कई बार लोग क्या कहते हैं गीता के नाम से कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान ये है गीता का ज्ञान ऐसे ऐसे लोग कहते रहते हैं कर्म तो करो फल की इच्छा मत करो ये झूठ है ये गलत असंभव कोई भी एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो कर्म तो करे और फल की इच्छा ना करे ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है केवल ईश्वर ऐसा है जो तो कर्म करता है और फल की इच्छा नहीं करता ये बात सिर्फ ईश्वर पर लागू होती है मनुष्य पर लागू नहीं होती क्यों नहीं होती ईश्वर पे क्यों लागू होती है इसलिए ईश्वर पे लागू होती है कि ईश्वर में कोई कमी नहीं है क्या बोला ईश्वर में कोई कमी नहीं है वेद में लिखा है रसेन तृप्त ईश्वर आनंद से तृप्त है न तुश्चर होना उसमें कोई कमी नहीं तो जिसमें कमी हो वो तो सोचेगा कि मैं इस कमी को पूरा कर लू वो तो फल की इच्छा करेगा भाई मुझे ये चाहिए वो चाहिए ईश्वर में कोई कमी है ही नहीं तो वो क्या इच्छा करेगा वो अपने लिए कोई इच्छा नहीं करता इसलिए वो बिना फल की इच्छा के कर्म करता है संसार को बनाता है संसार का पालन करता है संसार का विनाश करता है सब जीवात्माओं के कर्म फल देता है चार विदों का ज्ञान देता है ये सारा देता है ईश्वर सारे काम करता है और बदले में कुछ भी नहीं चाहता कोई फल की इच्छा नहीं करता क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं है और हमारा आप हमारा आप फल की इच्छा करते तभी कर्म करते हम जो इच्छा करते हैं फल अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं जीवात्मा में बहुत सारी कमियां हैं वो अपनी कमियों को पूरा करने के लिए कर्म करता है एक व्यक्ति को धन चाहिए तो वो नौकरी करता है तब उसको धन मिलता है काम नहीं करेगा तो धन नहीं मिलेगा तो उसके बाद धन की कमी है इसलिए उसकी पूर्ति के लिए वो व्यापार करता है नौकरी करता है जो भी काम करता है तो जीवात्मा के पास धन की कमी है विद्या की कमी है बल की कमी है बुद्धि की कमी है बहुत सारी कमियां इसलिए वो जब भी कोई कर्म करता है तो पहले सोचता है मुझे इससे क्या मिलेगा कुछ तो मिलना चाहिए तो अब कुल मिलाकर के दो प्रकार के फल हैं एक है सांसारिक फल और दूसरे मोक्ष का फल हाँ जी बोलिए पहला कौन सा सांसारिक फल और दूसरा फल तो जब भी जीवात्मा कोई कर्म करेगा या तो वो सांसारिक फल के लिए करेगा या मोक्ष फल के लिए करेगा उस कर्म के बदले में कुछ ना कुछ फल तो मिलना चाहिए सांसारिक फल है भौतिक सुख धन संपत्ति परिवार आदि आदि जो भी ये संसार के सुख है या तो प्रकृति वाला सुख मिले या ईश्वर वाला मोक्ष में तो उनसे कोई तो सुख मिलना चाहिए अगर उसको भौतिक संपत्ति धनादि भी मत्य हो खाना भी मत दो किराया भी मत दो, कुछ भी मत दो और मोक्ष भी मत दो तो वो काम नहीं करेगा या तो मोक्ष या रोटी दो संबत्ति दो कुछ तो दो भाई ऐसे फ्री में नहीं करेगा कोई तो भी तो जब व्यक्ति सांसारिक सुख के लिए कर्म करता है उस उद्देश्य से करता है कि मुझे धन सम्मान मिलेगा खाना पीना सुविधा मिलेगी इस शर्त पे काम करता है कि मैं आपकी कंपनी में काम करूंगा एक महीना काम करूंगा पांच दिन छुट्टी होगी एक बीमारी की छुट्टी होगी कैशल लीव संडे की चार छुट्टी होगी एक सेमिनार की छुट्टी होगी और आठ घंटे काम करूंगा और इतनी तनख्वाह लूंगा है इतना इतना सारी कंडीशन होगी तो इसको बोलेंगे सकाम क्या बोलेंगे ठीक हो गया आगे समय में सकाम जब भौतिक सुख की प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म किया जाएगा वो सकाम कर्म, और जब मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म किया जाएगा वो निष्काम कर्म। धन दोगे नहीं दोगे कोई परवाह नहीं सुविधा दोगे दोगे खाना दोगे दोगे कोई चिंता नहीं कोई कंडीशन नहीं मोक्ष जरूर मिलना चाहिए तो हम काम करेंगे तो ये कौन सा कर्म हो गया निष्काम कर तो वो इस कंडीशन पे काम नहीं करता इतना पैसा दोगे तो करूँगा और नहीं दोगे तो नहीं करूँगा ये कंडीशन नहीं वो तो सामने वाला बुद्धिमान है वो अपने आप ही व्यवस्था कर देता अरे भाई खाएगा भी तो सही खाएगा नहीं तो बोलेगा कैसे ताकत कैसे आएगी तो खाना तो खिलाना ही पड़ेगा और रात को सुलाना भी पड़ेगा कमरा भी देना पड़ेगा कुछ आने जाने का भाटा भी देना पड़ेगा वो तो आदमी समझदार है वो स्वयं दे देता है उसकी कोई चिंता नहीं कर, कर्म करने वाले का उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति वो मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करता है फिर जनता अपने आप समझ लेती है कि इसको खाना भरा <coughs> तो, इस तो कौन सा कर्म निष्काम कर्म जब निष्ठाम कर्म करेंगे तो क्या मिलेगा मोक्ष मिलेगा और जब सकाम कर्म करेंगे तो क्या मिलेगा तो जन्म, तो जन्म का कारण सकाम सकांतर। कर्म, कर्म कर्म सकाम से से जन्म मिलेगा। से मिलेगा। और जन्म मिलेगा, तो मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। निष्काम मोक्ष और और तो सा तो फिर दुख सुख ये दोनों चीजें साथ साथ चलती रहेंगी। तो सूत्र को फिर से देखिए पहला शब्द क्या था गो, गो, गो. दुख का जन्म का कारण प्रवृत्ति यानी सकाम करो दुख से उल्टा सुख तो सुख तो जन्म का दुख का कारण जन्म तो सुख का कारण मोक्ष जन्म का कारण सकाम मोक्ष का कारण कारण कारणी बात समझ में आ गई तीन बात हो गई ना दुख जन्म प्रवृत्ति चौथा शब्द क्या है दोष तो ये दोष उस प्रवृत्ति का कारण एक विद्यार्थी ने पूछा गुरुजी हम सकाम कर्म क्यों करते हैं क्या कारण उत्तर दिया दोष दोष का मतलब है राग राग द्वेष अटैचमेंट का मतलब अटैचमेंट और द्वेष द्वेष का मतलब ठीक इन, है है नाम तो राग द्वेष के कारण से व्यक्ति सकाम कर्म करता है उसको अपने परिवार से राग है, बच्चों से राग है इसलिए उनके लिए पैसे कमाता है अपने बच्चों के लिए पैसे कमाता है पड़ोसी के लिए नहीं कमाता <laughs> जितना खर्चा अपने बच्चे के लिए करता है उतना पड़ोसी के बच्चे के लिए नहीं करता क्यों उसको अपने बच्चे से राग ठीक हो गया राग समझ आ गया ना अपने परिवार में संपत्ति में जमीन में मकान में उसको अटैचमेंट है आसक्ति है राग है इस वजह से वो सकाम कर्म करता है कुछ सम्पत्तियों को, को बढ़ाने की कोशिश करता है धन को बढ़ाने की कोशिश करता है कि मुझे सुख मिलेगा बस वो सुख के चक्कर में फंस जाता है फिर तो आगे दुख मिलता है संसार में सुख भी आता है दुख भी आता है अकेला सुख तो मिलता नहीं अकेला सुख चाहिए तो मोक्ष में जाओ या नहीं मिलता तो इस प्रकार से सकाम कर्म का कारण क्या हो गया राग और द्वेष इनको दोष के नाम से सूत्र में बताया तो जब तक राग द्वेष बना रहेगा तब तक सकाम कर्म होते रहेंगे जब तक सकाम कर्म होते रहेंगे तब तक जन्म मिलेगा जब तक जन्म मिलेगा, मिलेगा तब तक दुख आएगा अब इनके उल्टे वाले पक्ष में चलो सुख का कारण क्या बताएगा दोष मोक्ष का कारण निष्काम कर्म अब तो निष्काम कर्म का कारण वैराग्य सकाम कर्म का कारण राग द्वेश और सकाम कर्म होंगे वैराग्य से निष्काम कर्म होंगे ठीक है ना समझ में आ रहा है से सकाम कर्म होंगे वैराग्य से निष्कामकर्म होंगे चार तो चीजें साफ हो गई एक आखिरी बची पांचवी सूत्र में पांचवा शब्द क्या है दिखा, दिखा, दिखा। दिखा, दिखा। दिखा। दिखा। दिखा। दिखा। ये दोषों का, का का कारण। कारण क्या है जो राग होता है उसका कारण मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान क्रांति अविज्ञान अंग्रेजी में लोग इसको यूजन कहते हैं ठीक है तो इस प्रकार से मिथ्या ज्ञान से रागद्वेश और मिथ्या ज्ञान का विरोधी है चार प्रकार का ज्ञान बताया था। पहला मिथ्या ज्ञान और चौथा तत्व ज्ञान तो वैराग्य होगा मिथ्या ज्ञान से राग्य होगा जब तत्व ज्ञान होगा ना फिर वैराग्य हो जाएगा एक व्यक्ति ने पूछा कि वैराग्य हो जाएगा इसकी क्या कसौटी क्या पहचान माने कहा इसकी पहचान बहुत सिंपल है जब आपको वैराग्य हो जाओगे आप घर छोड़ के भाग जाओगे ये की पहचान है महर्षि को बैराग्य हो गया वो भी घर छोड़ के भाग के भाग्य जिसको बैराग्य हो जाता है वो घर छोड़ के भाग जाता है घर में रह गया तो राग्वेश और ये दोनों उल्टे हैं या तो रागवेश होगा या वैराग्य होगा दोनों में टक्कर राघवेश होगा तो वैराग्य गायब हो जाएगा वैराग्य आ गया तो रागद्वेश हट जाएगा तो इस तरह से तत्व ज्ञान से वैराग्य होगा वैराग्य से निष्काम कर्म, कर्म निष्काम से मोक्ष और वोगश से सुख और मिथ्या ज्ञान से रागवेशम राग से, सकाम सकाम से जन्म और जन्म के बाद दुःख ये पांच चीजों के जोड़े हैं तो मिथ्या ज्ञान क्या है वो अभी बताया था ना संसार में सुख कम है दुख अधिक है और व्यक्ति मानता है कि यहाँ सुख बहुत अधिक है यही मिथ्या ज्ञान इस्ञान के, के कारण उसको संसार की चीजों में राग होता है क्योंकि द्वेश होता, होता है तो संसार में कहीं सुख दिखता है कहीं दुख दिखता है इसलिए किसी वस्तु में राग हो जाता है किसी में द्वेश हो जाता है बस फिर वो राग द्वेशम और जन्म और दुख तो मोक्ष कैसे होगा महर्षि गौतम जी कह रहे हैं कि इन पांच चीजों में उत्तर उत्तर अब अगला आग, शब्द देखिए सूत्र में उत्तर उत्तर अपाइय उत्तर कहते हैं पीछे वाला जो दाई तरफ लिखा है वो है उत्तर और जो बाई तरफ लिखा है वो है पूर्व पूर्व माने पहले वाला उत्तर माने बाद तो उत्तर उत्तर अपाइय इन पांच में से जो पिछला पिछला है उसके हट जाने पर अभा मान हट जाने पर तो पांच में पांचवा अंतिम कौन सा है मिथ्या ज्ञान तो पहले सबसे पहले मिथ्या ज्ञान को हटाना पड़ेगा अब वो कैसे हटेगा वो हटेगा तत्व ज्ञान से तो क्योंकि ये उसका दुश्मन है मिथ्या ज्ञान और तत्व ज्ञान आपस में विरोधी है और जो विरोधी होते हैं वो एक दूसरे का नाश करते हैं गर्मी लगती है तो ठंडक लाओ ठंडक लगती है तो गर्मी लाओ दोनों एक दूसरे के दुश्मन है विरोधी हैं एक दूसरे के नाशक हैं तो मिथ्या करना है उसको हटाना है तो उसका विरोधी लाना पड़ेगा वो है तत्व ज्ञान इसलिए सोलह पदार्थों का तत्व ज्ञान लाओ उस तत्व ज्ञान से क्या होगा मिथ्या ज्ञान का नाश होगा तो पांच में जो उत्तर था मिथ्या ज्ञान वो हट गया तत्व ज्ञान से जब पांचवा हट गया तो कितने बचे चार अब चार में उत्तर कौन है दो, फिर दो हट जाएगा मिथ्या ज्ञान के हटने पर दो हट जाएगा अब तीन बजे, तो तीन में उत्तर कौन है प्रवृत्ति फिर वो भी हट जाएगी उत्तर उत्तर अपाई पिछला पिछला हटता जाएगा क्योंकि उसके कारण को हटा दिए जाएंगे तो आगे वाला भी हटका जाएगा तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान को हटा दिया इसके हटने पर हम दोष हट जाएंगे और दोषो के हटने पर प्रवृत्ति हट जाएगी प्रवृत्ति के प्रवृने पर जन्म हट जाएगा अब जब जन्म हट गया तो एक ही बचा दुख अब इसको उत्तर नहीं दे सकते क्योंकि इससे आगे कुछ है नहीं। अब अकेला बचेगा इस अकेले के लिए सूत्र में अगला शब्द है उत्तर उत्तर अपाइय तद अनंतर अपाया जब उत्तर उत्तर हट जाए तो चार तो थे उत्तर उत्तर चार तो हट गए अब अंत में बच गया दुख, जो अंत में एक बच जाए उस एक दुख के हट जाने से अपर पर मोक्ष हो गया मोक्ष का छूटना मतलब मुक्ति मोक्ष छूटना किससे छूटना दुख से छूटना बस यही मोक्ष चार छ घंटे का मोक्ष का देख लेते हैं आपको पता नहीं है मोक्ष का ट्रेलर आप रोज देखते हैं को कोई छः घंटे को कोई सात घंटे कोई आठ घंटे कोई दस दस घंटे भी सोते रहते हैं क्यों नहीं सोते हैं नहीं जब रात को आप सो जाते हैं तब आपको दुख होता है वो टेंशन होती है कोई राग व्वेश चिंता कुछ भी नहीं होता छह आठ घंटे तो आप रोज मोक्ष में जाते ये मोक्ष का ट्रेलर है उसका नमूना और जिस मोक्ष की बात कर रहे हैं ये बड़ा लंबा मोक्ष है करोड़ों हाँ बीच में आ जाते कम टेंशन तो खत्म तो तो हो ही जाती है आदमी कितना भी दुखी हो परेशान हो टेंशन में हो यदि उसको नींद आ जाए तो उसका मोक्ष हो जाता है चार छह घंटे का जंग छूट जाती है फिर जब जागेगा तब फिर शुरू हो जाएगी वो अलग बात है पर थोड़ी देर के लिए तो छूट गया तो ऋषि लोग कहते हैं जब छह घंटे के लिए व्यक्ति टेंशन से छूट सकता है दुखों से छूट सकता है तो लंबे समय के लिए भी छूट सकता है उसकी विधि थोड़ी अलग है इसकी अलग तो उसकी विधि बता रहे हैं मिथ्या ज्ञान का नाश करो तत्व ज्ञान की प्राप्ति करो 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा ये रास्ता अब बोलिए समझ में आ गया बस तो ऐसे समझते जाएंगे फिर उसका आचरण करेंगे प्रैक्टिकल करेंगे मोक्ष हो जाए तो ये बात स्पष्ट हो गई कि मोक्ष कैसे होगा 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान के पश्चात ये, ये क्रम चलेगा फिर हमारा मोक्ष हो जाएगा तो विद्यार्थी ने कहा गुरु बहुत अच्छा धन्यवाद आपने बहुत अच्छा पढ़ा दिया दिया समझ में आ गया अब हम यही काम करेंगे सोलह पदार्थों का तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे अब आप बताइए सोलह पदार्थ क्या है तो गौर बोलिए कहा ठीक है चलो पढ़ो अब एक पदार्थ की व्याख्या करेंगे सोलह पदार्थों के नाम फिर से दोहरा लीजिए थोड़े याद हो जाएंगे मैं जान बुझ के बार बार याद दिलाता हूँ दोहराता हूँ तब याद हो जाए ठीक है तो कागज़ देखिए और बोलिए प्रमाण प्रमेय प्रमेय संशय प्रयोजन प्रयोजन दृष्टांत दृष्टांत अवयव अवयव तर्क तर्क निर्णय निर्णय वाद वाद हेतु हेतु आभास आभास जाति जाति ये दृष्टान तो इन सोलह में पहला कौन सा तो प्रमाण की चर्चा शुरू करते हैं सूत्र तीन तीसरा सूत्र देखिए और बोलिए प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दा चार प्रकार के प्रमाण बतलाए इस सूत्र में महर्षि गौतम जी ने कहा चार प्रकार के प्रमाण होते हैं उनके नाम बता दिए नाम बोलिए प्रत्यक्ष अनुमान अनुमान उपमान शब्द ये चार तरह के प्रमाण प्रमाण प्रमाण हैं तो पूछा क्या होता है किसे कहते परिभाषा तो प्रमाण की परिभाषा मेरे साथ बोलिए जिस साधन से, से किसी वस्तु का स्वरूप स्वरूप ठीक ठीक ठीक जाना, जाना जाए उस साधन को, तो साधन को। प्रमाण हैं। प्रमाण कहते हैं प्रमाण की लिखना प्रमाण तो लिख भी सकते हैं फिर ये सारी बातें याद नहीं रहती मुख्य मुख्य बात लिख लेनी चाहिए तो जिस साधन से फिर से बोलता हूँ मैं जिस साधन से दे, किसी दे। किसी वस्तु का स्वरूप ठीक ठीक जाना जाए जिस साधन से किसी वस्तु का स्वरूप ठीक ठीक जाना जाए उस साधन को प्रमाण कहते हैं ये सामने दीवार पर क्या लगी है घड़ी घड़ी। आपने घड़ी को तो देख लिया घड़ी का ध्यान हो गया किस साधन से हो तो प्रमाण है। जिस साधन से किसी वस्तु का स्वरूप ठीक-ठीक जाना जाए उस को तो को प्रमाण कहते हैं। तो से से घड़ी घड़ी आपने ठीक जान लिया। इस दीवार पे लगी है और इतना तो आंख को क्या बोलेंगे प्रमाण। प्रमाण। ठीक है प्रमान, प्रमान। प्रमान। समझ में आ गया प्रमाण और 16 पदार्थों में दूसरा पदार्थों तो प्रमेय की परिभाषा भी साथ साथ लिख लीजिए मेरे साथ बोलिए और लिखते जाइए प्रमाण से जो वस्तु जानी जाती है उस वस्तु को उस प्रमाण से जो वस्तु जानी जाती है उस वस्तु को प्रमेय कहते तो आपने आँख से अभी अभी एक वस्तु जानी थी कौन सी वस्तु जानी थी घड़ी तो घड़ी को क्या बोलेंगे प्रमेय प्रमेय प्रमेय प्रमेय क्या प्रमार, प्रमार, क्या है है प्रमाण प्रमाण प्रमाण घड़ी ये जिस साधन से कोई वस्तु जानी जाए वो साधन प्रमाण प्रमाण और जो वस्तु जानी जाए वो प्रमेय ठीक है दो परिभाषा होगी दो तो चीजें और जुड़ी है साथ में चलो वो भी तो पहली प्रमाण दूसरा प्रमेय है प्रमाता। प्रमाता। इसकी परिभाषा बोलिए प्रमाण से प्रमेय को जानने वाला चेतन पदार्थ प्रमाता है प्रमाता। है, तो तो है। ये पदार्थ तो जो जानने वाला है उसका नाम है प्रमाता ठीक है प्रमाण से जो जो जान लेता है है है है ये वस्तु ऐसी जानने वाला आत्मा वो है तो आपने आंख से देखा वही सामने लगी है और घड़ी में इतना बजरा इतना समय हुआ है तो किस कारण से जाना आमाण और किसको जाना घड़ी को घड़ी को क्या बोलेंगे और किसने जाना आत्मा ने हमने जाना हम आत्मा है हम चेतन हैं तो आत्मा जो है चेतन उसका नाम क्या है प्रमाता तीन बातों भी एक और चौथी है उसका नाम है प्रवीति प्रमिति क्या नाम प्रमिति अब उसकी परिभाषा लिखिए और बोलिए प्रमाण से प्रमेय का प्रमेर प्रमता प्रमता प्रमाता को जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस ज्ञान का नाम ज्यान ज्यान है प्रमाण से प्रमेय का प्रमाता को जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस ज्ञान का नाम प्रमिति है तो आपने आँख से घड़ी को देखा आत्मा कौन है प्रमाता आँख क्या है घड़ी क्या है, क्या है? और क्या ज्ञान हुआ कि 11 बज रहे हैं है? क्या ज्ञान हुआ यह है प्रमिति जो जानकारी हुई जो इन्फॉर्मेशन मिली उसका नाम प्रमिति की घड़ी में ग्यारह बज रहे ठीक हो गया तो अब यहाँ बात चल रही है प्रमाणों की तो प्रमाण वो साधन है जिससे किसी प्रमेय को ठीक ठीक जानना है तो ये चार प्रकार का प्रमाण है पहला है कैसे बोलिए प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण उपमान प्रमाण शब्द प्रमाण ये चार तरह के प्रमाण हो गए अब एक एक का स्वरूप बताएंगे प्रत्यक्ष प्रमाण किसको कहते हैं आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लेनी है जो आवश्यक है कहीं कहीं ये जो आँख है ये साधन घड़ी को जानने के लिए आंख साधन है। तो ये आंख एक वस्तु है जब आंख वस्तु प्रमाण होगी तो जो जानकारी हुई इन्फॉर्मेशन ज्ञान प्राप्त हुआ उसका क्या नाम बताएगा प्रमेदी ठीक है जब ये आंख प्रमाण है तो जो जानकारी प्राप्त हुई वो है प्रमिति और कई कई अलग अलग स्थितियों में जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस ज्ञान को भी प्रमाण कहेंगे। जब ज्ञान प्रमाण बन जाएगा तो उसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो प्रमिति बन जाएगी तो ये बदलने वाले हैं फिक्स नहीं है ये फ्लेक्सीबल है प्रमाण प्रमिति ये बदलते रहते हैं ये हमेशा फिक्स नहीं रहते जैसे एक उदाहरण देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा एक व्यक्ति रद्दी खरीदने वाला आया गांव में और बोला भाई रद्दी दे दो तो आपने घर में अखबार बहुत सारे रखे थे निकाल लिए आजा आजा भाई ले रद्दी लेकर तो वो अखबार थे ढेर सारे दस साल भी तो उसने अपनी ताजी निकाली और उसके बाद दो बाट थे एक तो था एक किलो का एक था दो किलो का तो उसने दो किलो का बाट रखा और इधर अखबार रख दिए तोड़ दिया तो ये दो किलो बाट तुल गए इस घटना में प्रमाण क्या है बाट, बाट।, बाट।, बाट। और क्या है वो अखबार अखबार को तो रहा ना भाई इतने अखबार दो किलो है और इतने अखबार दो किलो है क्या प्रमाण है वो दो किलो का तो दो किलो अखबार तोड़ लिए अब ये दो किलो अखबार उठा के यहां रख दिए बाट के ऊपर अब कितना बार हो गया अब जो चार किलो अखबार तोड़ लिया मैंने तो पहली बार जब दो किलो तोड़े तब वो अखबार क्या थे प्रमेय अब जब उठा के यहाँ रख दिए अब क्या बन गया, आगे। आगे। आगे। वो गया था वो पहले प्रमेय थे अब वो प्रमाण बन गया तो ऐसे प्रमेय प्रमाण बदलते रहते हैं कभी प्रमाण प्रमेय बन जाता है कभी प्रमेय प्रमाण बन जाता है एक व्यक्ति को आंख में तकलीफ होगी कुछ खारिश हो गई खुजली हो गई लाली आ गई कुछ गड़बड़ तो जब आंख ठीक थी, थी तब तो घड़ी को देख रहा था जब घड़ी को देख रहा था तो घड़ी क्या थी? प्रमेय। और उसकी आंख क्या थी प्रमाण। फिर जब आंख में खुजली हो गई तो गया वो डॉक्टर साहब के पास आंख के डॉक्टर साहब के पास डॉक्टर साहब मेरी आंख में कटबड़ी जरा देखना अब डॉक्टर साहब अपनी आंख से उस रोगी की आंख को देखेंगे तो रोगी की आंख क्या होगी अब यह प्रमेयन और डॉक्टर साहब की आंख वो प्रमाण बन देखो प्रमाण बदलता रहता जब घड़ी को देख रहे थे तो वो प्रमाण थी अब चेकअप कराने गए तो वो प्रमेय आँख तो इस तरह से प्रमाण प्रमेय, प्रमिति आपस में बदलते रहते हैं तो जब घड़ी को देखेंगे तब तो आख प्रमाण होगी और जो जानकारी हुई ग्यारह बज रहे ये प्रमेती और फिर क्या करेंगे उसको पता है कि 11 बजे मुझे पानी भरना है ग्यारह बजे पानी आता है और पानी नहीं भर हुआ तो फिर पैसे मरेंगे। तो 11 बजे टाइम हो गया फटाफट जाओ नल चालू करो तो घड़ी दे हुई उसने बढ़े बजे तो अब जाके वो पानी को चालू करेगा नल को चालू करेगा पानी भरेगा तो जब उसको घड़ी को देख जानकारी हुई कि ग्यारह बजे यह जो जानकारी हुई ये बन गया प्रमाण और इस प्रमाण से अब उसको अगला स्टेप क्या लेना पानी भरना तो अब ये ये जो अगला स्टेप है पानी भरना ये गया एक पूछा कहा जा रहे हो उसने कहा पानी भरने जा रहा तो क्यों जा रहे हो ग्यारह बजे तो ग्यारह बजे तो क्या मतलब तो हूं ग्यारह बजे पानी आता है तो घड़ी बता रही है कि ग्यारह बजे फटाफट पानी भर लो अगला पानी भरने का है 11 बजे नहीं तो अगर पानी नहीं भरेंगे तो कुछ शाम को दिक्कत होगी तो खाने पीने में में तो जब ये ज्ञान प्रमाण बन जाएगा तब जो अगला कदम है वो बन जाएगी ठीक है तो कहीं वस्तु प्रमाण होगी कहीं ज्ञान प्रमाण होगा आप सब्जी खा रहे अच्छी साफ सुथरी तो आप खा रहे थे एक और पड़ोस में बैठा था व्यक्ति वो भी खा रहा था इतने में एक मक्खी गिर गई उसने उठाकर फेंक दी सारी सब्जी तो उसने कुछ तुमने तो सब्जी क्यों फेंक दी उसने कहा इसमें मक्खी गिर हुई अब थोड़ी खाई जाएगी तो गंदी होगी ख़राब होगी बोले तो क्या प्रमाण है बोले मैंने अपनी आँख से देखा है इसमें मक्खी गिरी है तो मुझे ज्यादान है इसमें मक्खी गिरी है तुमने थोड़ी देखी है मैंने देखी मुझे ध्यान है इसमें मक्खी गिरी तो जब सब्जी में मक्खी गिर जाए तो क्या करना चाहिए फेंक देना चाहिए ये उससे अगला कदम तो ये जो फेंक दी सब्जी इसमें क्या प्रमाण है इसमें वो ज्ञान प्रमाण है कि मैंने मक्खी बेचते देखी है तो यहाँ पर ज्ञान क्या हो गया प्रमाण बन गया तो इस तरह से ज्ञान कहीं तो वस्तु होती है कहीं प्रमाण जो है कहीं वस्तु होती है और प्रमाण कहीं पर ज्ञान भी होता है तो ये दोनों बात दिमाग में रख चले अब ये समझ में आ जाएगा तो अगला सूत्र समझ में आएगा क्योंकि अपने सूत्र में ज्ञान कोई प्रमाण बता रहे इसलिए मैंने पहले से घेराबंदी कर मुझे लोग कहते हैं ये गुरु जी बहुत घेराबंदी करके बोलते मेरे बारे में ऐसा कहते हैं अहमदाबाद में एक सज्जन आते थे शिविर वो हमारे साथी आचार्य ना उनको कहते गुरु जी बहुत घेराबंदी करके बोलते हैं इनके ऊपर कोई हमला कर को ही नहीं सकता इतनी साफ सावधानी से बोलते कोई इनपे सवाल उठा ही नहीं सकता गौतम ऋषि की कृपा है उन्होंने हमको बोलना सिखाया कि सावधानी से बोलो मार मत खाओ इसलिए कोई हमसे आगे सवाल साहब ज्ञान का नाम प्रमिति था तो तो प्रमाण भी होता प्रमिति भी होती है प्रमाण भी होता है सब तरह से चौथा है आप चौथा सूत्र देगी चौथे सूत्र में बताएंगे प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं बोलिए इंद्रिय अव्यवदेश अव्यविचारी ये प्रत्यक्ष प्रमाण पहला चार में से पहला। प्रत्यक्ष प्रमाण। सूत्र में कहा ज्ञान आंख नाक कान आदि ये क्या है इंद्रिया ये पांच जैन इंद्रिया हैं। इनसे ज्ञान उत्पन्न होता है इंद्रियों से आख से रूप का ज्ञान होता है कान से शब्द का ज्ञान होता है रसना से रस का ज्ञान होता है नासिका से दंग का ज्ञान होता है त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है तो ये पांच हो गई इंद्रिया सूत्र में है इंद्रिय अर्थ अर्थ का उसका ऑब्जेक्ट इंद्रिय का विषय अर्थ का मतलब विषय मतलब तो विषय है रूप इंद्रिय और उसका विषय है रूप इंद्रिय जिस चीज को पकड़ती है उसका नाम है विषय तो आंख किसको पकड़ती है रूप तो को कान किसको पकड़ता है शब्द को तो ये सारे रूप रसर्श ये क्या कहलाएंगे विषय तो गौतम जी कहते हैं इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष जब इंद्रियों का अपने विषयों के साथ सन्निकर्ष हो संपर्क हो संबंध हो कॉन्टेक्ट हो तब क्या होगा उत्पन्न ध्यान तब ध्यान उत्पन्न हो जब आँख का रोग के साथ संपर्क होगा कनेक्शन होगा तो ध्यान होगा रूप का ध्यान होगा का शब्द के साथ सन्निकर्ष होगा तो शब्द का ज्ञान होगा रसना का मिठाई के साथ सन्निकर्ष होगा तो रस का ज्ञान होगा इस तरह से पांचों इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ जब सन्निकर्ष होगा तो ज्ञान उत्पन्न होगा वो जो ज्ञान उत्पन्न होगा उसका नाम है प्रत्यक्ष प्रमाण अंत में शब्द है सूत्र के में प्रत्यक्ष वो प्रत्यक्ष है तो एक प्रत्यक्ष की पहचान क्या हो कि इंद्रिय से डायरेक्ट होना चाहिए से जो सीधा-सीधा प्राप्त होता है है पदार्थ का वो प्रमाण कहलाएगा बोलिए समझ में में आ रहा है। अब आपके सामने कटोरी में दाल रखी है तो आपने दाल खाई तो दाल विषय का रसना इंद्रिय के साथ हो गया तो आपको पता चल गया दाल कैसी बनी है नमक कितना है ठीक है कम है ज्यादा है जो भी सब्जी कैसी है रोटी कैसी है खीर कैसी है प्रसादी कैसी है जो भी खाएंगे उसका पता चल जाए तो इंद्रियों से जो सीधा सीधा ज्ञान प्राप्त होता है पदार्थों का या विषयों का उसका नाम है प्रत्यक्ष प्रमाण अब तीन शब्द और बचे सूत्र में वो है तीन कंडीशंस। अगर ये तीन कंडीशन पूरी हो जाए तो, तो प्रमाण की कैटेगरी में आएगा अगर तीन शब्दें पूरी नहीं हुई तो उसको प्रमाण की कोटि में निर्माणेंगे तीन बाकी तो अगला शब्द क्या है अव्यपदेश पहली शर्त है इंद्रिय और अर्थ के संबंध से सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो कैसा होना चाहिए अव्यपदेशम व्यपदेश कहते हैं शब्द को कथन को और अव्यपदेशियम शाब्दिक नहीं होना चाहिए वो ज्ञान शाब्दिक ज्ञान नहीं होना चाहिए शाब्दिक हुआ तो फिर प्रत्यक्ष नहीं माना जाएगा शाब्दिक नहीं होना चाहिए तो प्रत्यक्ष होगा, जैसे चांद सिंह जी आपने ताजमहल देखा है बंबई देखा है चौपाटी देखी बंबई की नहीं देखी अब मैं आपको चौपाटी का ज्ञान कराता हूँ मैंने देखी बंबई चौपाटी जो सेंटर समुद्र का किनारा शाम का समय दिन ढल रहा है सूरज डूब रहा है छ साढ़े छः बज रहे हैं ठंडी ठंडी हवा चल रही है बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है हैं, और एक वो सींग चना बेच रहा है सींग मतलब मूँगफली वहाँ तो पर मूँगफली को सींग कहते हैं तो सींग चना बेचते रहते हैं और वो फिर बहुत सारी दुकानें लगी हैं भीलपुरी की वहाँ भीलपुरी बिकती रहती है और लोग खाते रहते हैं आइसक्रीम खाते रहते हैं सैर करते रहते हैं ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हैं बड़ा अच्छा दृश्य होता है सब शहर पे आते हैं शाम को घूमने फिरने आपको चौपाटी का ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया हो गया पर ये आँख से हुआ, से हुआ या कान से हुआ कान से हुआ चौपाटी का ज्ञान हो गया पर शाब्दिक ज्ञान शब्दों से हुआ इंद्रिय से नहीं हुआ आंख शनि हो यपि का इंद्रिय है, ये इंद्रिय इंद्रिय इंद्रिय और से ज्ञान हुआ और फिर भी ये प्रत्यक्ष नहीं है क्यों नहीं है इस शब्द में ये शर्त है कि जो वस्तु बोलिए जो वस्तु जो जो जिस इंद्रिय का विषय हो उसी इंद्रिय से जा नहीं जाए, ठीक है ये कहना चाहते हैं अब चौपाटी आंख से देखने का विषय है ठीक है तो देखने की चीज समय किनारा ठंडी हवा और भोजपुरी और ये और वो जो भी बच्चे खेलते हैं गुब्बारे दिखते हैं तो ये सारा दृश्य जो है वो आंख से देखने की चीज है और आपको ज्ञान हुआ किससे शब्दों से ज्ञान हुआ जिस इंद्रिय का विषय है उस इंद्रिय से नहीं हुआ इसलिए प्रत्यक्ष नहीं है ये कहना चाहता हूँ और कोई व्यक्ति दिल्ली से मिठाई लाया और आपको कह दिया जी बहुत अच्छी मिठाई लाया हूँ आपको ज्ञान हो गया कि ये मिठाई लाया तो मिठाई कौन सी इंद्रिय का विषय है रसना का और आपको खिलाइए जी और ज्ञान करा लिया मैं तो मिठाई लाया दिल्ली से बढ़िया तो ये क्या हुआ प्रत्यक्ष हुआ क्या ये प्रत्यक्ष नहीं हुआ ये शाब्दिक ज्ञान है शब्दों से ज्ञान हुआ कि ये दिल्ली से मिठाई लाया बढ़िया मिठाई लाया तो ये शाब्दिक ज्ञान है ये प्रत्यक्ष नहीं है क्योंकि मिठाई कौन सी इंद्रिय का विषय है तो और रचना से कहा नहीं तो कैसे खाएगा कैसे चखेगा जब तक खिलाएगा नहीं तब तक, तक, तक कैसे चखेगा तो जब तक नहीं चखेगा तब तक वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं लगाएगा और शाब्दिक ज्ञान शब्दों से पता चलेगा कि मिठाई लाया तो ये पहली शर्त है बोलिए समझ में आई जो वस्तु जिस इंद्रिय का विषय हो उसी इंद्रिय से जानी जाए तब तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाएगा नहीं तो नहीं माना जाएगा है वस्तु विषय का, और आपको ज्ञान हुआ शब्दों से तो वो प्रत्यक्ष नहीं वो चौथा प्रमाण तो बन सकता है चौथा प्रमाण कौन सा है श्च्ट्पर्मान। श्च्ट्पर्मान। श्च्ट्पर्मान। श्च्ट्पर्मान। श्च् लेकिन प्रत्यक्ष नहीं बनेगा प्रत्यक्ष तब बनेगा जब वो रसना से मिठाई चढ़ी जाएगी तब प्रत्यक्ष बनेगा ये पहली शर्त अब आगे देखिए अगला शब्द दूसरी शर्त है, चारी। है वो जो ज्ञान होगा इंद्रियाम ज्ञानम अव्यभिचारी ज्ञान वो व्य ज्ञान नहीं होना चाहिए व्यभिचारी उसको कहते हैं जो ज्ञान बदल जाए हाँ जी व्य का मतलब बदल जाए वो जो व्यवहार में भी कहते हैं भाई व्यविचारी आदमी तो व्यविचारी किसको कहते हैं जो बदल जाता है जब उसने शादी की तो अपनी पत्नी को वचन दिया था मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा अब बदल गया अब दूसरे के साथ भाग रहा तो व्य विचारी अपनी बात तोड़ के बदल दी इसने कोई ना हाँ जो स्थिरता नहीं है जो टिकता नहीं अपनी बात पर, बात पर को बदल देता है तो उसका नाम है व्यविचारी तो ये ज्ञान भी यदि व्यविचारी हो तो वो प्रत्यक्ष नहीं माना जाएगा अव्यविचारी होना चाहिए तो ये अव्यविचारी ज्ञान कैसे होगा ये व्यक्ति ने देखा कोने में? उसको क्या दिखाई दिया लाइट कम प्रकाश पंप था तो उसको सांप दिखाई दिया फिर वो चारा डर गया उसने देखा भाई लाइट जलाओ ये सांप में नुकसान करेगा लाइट जलाई अब क्या दिख रहा है तो पहले वाला ज्ञान बदल गया पहले दिख रहा था सांप अब दिख रही है रस्सी तो पहले वाला ज्ञान बदल गया तो जो पहले वाला ज्ञान था वो व्यविचारी था जो व्यविचारी ज्ञान है वो प्रत्यक्ष नहीं माना जाएगा क्योंकि वो तो भ्रांति तो तो रस्ती तो पर दिख रहा था तो है तो यहां पर अव्यविचारी ज्ञान होना चाहिए अर्थात भ्रांति नहीं होनी चाहिए करेक्ट होना चाहिए ठीक ठीक होना चाहिए जो वस्तु जैसी है वैसी दिखनी चाहिए तब प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं तो नहीं अब रस्सी सांप दिख रही है तो यह भ्रांति है इसको प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे कहीं पर वो धूप के अंदर एक वस्तु चमक रही थी थी तो सीपी समुद्र में सीपियां मिल गई चमकती है बहुत तो धूप में कहीं पर एक सीपी रखी थी और दिख रही थी चांदी की तरह थी क्या और क्या दिख रही थी चांदी आंख से दिख रही थी क्या इसको प्रत्यक्ष मानेंगे इसको प्रत्यक्ष नहीं मानेंगे ये भरान की है कुछ और देखता है कुछ और ये भ्रांति वाला ज्ञान है जो भ्रांति वाला ज्ञान है वो प्रत्यक्ष नहीं माना जाएगा क्योंकि दूर से तो वो हमको चांदी दिख रही है जब नजदीक जाके देखा और उठा के देखा हाथ में तब पता लगा ये चांदी नहीं ये तो सीखी है तो पहले वाला ज्ञान बदल गया ठीक है समझ में आ गया जो ज्ञान बदल जाए पहले कुछ और देखता है बाद में कुछ और देखता है पहले वाला ज्ञान बदल गया तो वो भ्रांति है भ्रांति का नाम प्रत्यक्ष नहीं है आंख देख करके भी खूब भ्रांति होती है तो कई बार नहीं, नहीं नहीं मैं तो अपनी आंख से देख कर आया हूँ बात नहीं आपने आंख से देखा होगा पर इस बात की क्या गारंटी जो आपने आंख से देखा वो ठीक ही वो गलत भी हो सकता है इसलिए अपनी बात पे अड़ना नहीं चाहिए उसमें अवसर रखना चाहिए हो सकता है मुझे भ्रांति हो गई हो भ्रांति भी तो हो सकती है ना एक लड़का लड़की जा रहे है थे सड़क पर आपने दोस्त से देखा लड़का तो पहचान वाला है फिर लड़की कौन है साथ की तो जरूर चक्ता रही है और जाके आपने दूर दूर से देखते उसके घर में शिकायत कर दी तुम्हारा लड़का तो किसी लड़की के साथ घूम रहा था फिर उससे पूछा भाई तू कहाँ गया था किसके साथ था उसने कहा मेरी दुआ की लड़की थी मैं अपनी बहन के साथ घूम रहा था उसने कहा नहीं नहीं मैंने तो इसको अपनी आँख से देखा था भाई आँख से तो देखा था पर वो तो लड़की कौन थी ये तो देखा नहीं आपने ढंग से नहीं देखा पहचाना नहीं कौन है क्या है तो ऐसे भ्रांति हो जाती है और व्यक्ति भ्रांति से कई झगड़े पैदा कर लेता है किसी पे झूठे आरोप लगा देगा किसी का विद्राम कर देगा कहीं और मारा मारी शुरू कर देगा तो ऐसा नहीं करना चाहिए बात को पूरी तरह से समझना चाहिए परीक्षा करनी चाहिए जब प्रमाणों से सिद्ध हो जाए तब कुछ मानना चाहिए और तब कुछ बोलना चाहिए कच्ची बात नहीं करनी चाहिए तो आंख से देख करके भी भ्रांति होती है कभी कभी मिलते जुलते चेहरे होते हैं एक व्यक्ति को चंडीगढ़ में देखा उससे मिलता चेहरे वाला व्यक्ति नागपुर में देखा तो आपने दूर से देखा स्टेशन पर अरे ये तो वो चंडीगढ़ वाला है जब नजदीक जाके देखा अरे ये तो कोई और ही तो जब दूर से देखा तो क्या हुआ हुई, वो चंडीगढ़ वाला था ही नहीं, कोई और आदमी था बहुत तो दूर से ऐसा लग रहा था मुझे कई बार लोग अभी एयरपोर्ट पर आया ना अहमदाबाद पर अहमदाबाद से दिल्ली आया हवाई जहाज से तो एयरपोर्ट पे पहुंचा तो जो सिक्योरिटी वाले खड़े रहते हैं ना वो मुझे देखकर कई बार मुझे अरे योगी जी आप यहाँ तो कैसे बोल रहे आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है भैया मैं योगी जी नहीं हूँ यूपी वाला योगी जी नहीं हूँ तो मिलते जुलते चेहरे होने से कपड़े वैसे होने से हाइट वैसी होने से लोगों को भ्रांति हो जाती तो आंख से देख करके भी भ्रांति होती है तो ये ना माने कि मैंने आँख से देखा वो गलत नहीं हो सकता हो सकता है आँख से देख करके भी गलत हो सकता है इसलिए पूरी परीक्षा करनी चाहिए बार बार परीक्षा करनी चाहिए तब वो प्रत्यक्ष माना जाएगा नहीं नहीं दो बात पूरी हो गई अव्यपदेशम अव्यविचारी अव्य तीसरा शब्द है व्यवसायत्मकम व्यवसात्मक का अर्थ है निश्चयात्मक व्यवसाय का क्या है निश्चय जब आप देख रहे हैं आंख से देख रहे हैं तो आंख से देख के भी संशय होता है समझ में नहीं आ रहा है ये नरेंद्र जी है या कोई दूसरा है समझ में नहीं आ रहा आपने कपड़ा देखा समझ में नहीं आ रहा ये कॉटन है या कॉटन टेरीन मिक्स है समझ में नहीं आ रहा देख रहे हैं आपसे हाथ से छू भी रहे फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो इसका नाम प्रत्यक्ष नहीं है संशय समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़? भले ही आंख से देख रहे हैं भले ही आप हाथ से छू के देख रहे हैं इंद्रियों से जानकारी कर रहे हैं तो भी संशय है तो जब संशय हो तो उसको प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कहेंगे व्यवसाय कारण निश्च है निश्चय कन्फर्म पक्का होना चाहिए कन्फर्म होना चाहिए हाँ ये वस्तु ऐसी ही है जब आप देख रहे हैं दे यहाँ सांप है तो कंफर्म होना चाहिए सांप ही है भ्रांति भी नहीं संशय भी नहीं कुछ नहीं कन्फर्म होना चाहिए करेक्ट होना चाहिए सांप है सांप ही है एक बार लाइट जलाओ दस बार देखो तो भी सांप ही दिखेगा इसका नाम प्रत्यक्ष पहली बार सांप दिखता है दूसरी बार रस्सी दिखती है तो वो भ्रांति है तो जो पहली बार देखा था सांप वो भ्रांति थी वो प्रत्यक्ष नहीं अब जो ठीक देख रहे रस्सी वो प्रत्यक्ष अब इसको 50 बार देखो तो भी रस्सी रस्सी ही दिखेगी तो जो जो ज्ञान बदलता नहीं पक्का है वही कभी दिखता है 50 बार देखो तब भी वही दिखता है तब उसका नाम प्रत्यक्ष है अगर पहले कुछ और दिखता है बाद में कुछ और दिखता है तो पहले वाला बदल गया जो बदल गया वो भ्रांति जो भ्रांति वो प्रत्यक्ष नहीं त्मकम कार संशय भी खूब होता हो है है ठीक जी समझ में आ गया तो ये तीसरी थी, भी ना हो तब वो इंद्रियाम ज्ञानम प्रत्यक्षम कहलाएगा तब वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाएगा तो ये पहला प्रमाण हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण इसका क्षेत्र बहुत छोटा है भारत में लगभग छः लाख गांव हैं कितने छ लाख लाख छः लाख वो पोस्टल डिपार्टमेंट में पिन की सूची मिलती है उसमें पता लगता है कि कितने पोस्ट ऑफिस हैं और कितने गांव हैं एक एक पोस्ट ऑफिस के नीचे दस दस गांव रहते हैं और पोस्ट ऑफिस की इतनी लंबी लिस्ट है वहाँ पता लगता है छः लाख गाँव में आपने कितने देखे छः लाख से छः भी नहीं देखे हैं है तो छह लाख अब देखे नहीं छह सौ भी तो प्रत्यक्ष का क्षेत्र तो बहुत छोटा है छह लाख में से छो भी नहीं देखे डाकघर तो काम है, दागर। दागर काम है? गाँ गाँ के दस, दस गाँव हो तो छह लाख को दस से भाग कर लो कितना हो जाएगा साठ हजार हाँ तो साठ हजार पोस्ट ऑफिस होंगे साइब से ज़्यादा भी होंगे कहीं चार गांवों होंगे कहीं छः गाँव होंगे पोस्ट ऑफिस में तो मान लो एक लाख भी गांव पोस्ट ऑफिस हों एक लाख तो गांव तो छः लाख है पर देखे तो नहीं हमने छः सौ भी नहीं देखे मैं देश भर में घूमता हूँ इतने सालों से घूम रहा हूँ मैंने छः सौ नहीं दे अब तक आपने तो क्या देखे होंगे मैं आपसे ज़्यादा घूमता हूँ मैंने आज तक छः सौ नहीं देखे खूब घूम रहा हूँ चालीस साल हो गए घूमते घूमते तो खै कहने का मतलब प्रत्यक्ष का क्षेत्र बहुत छोटा है बहुत थोड़ी चीज़ों को हम अपनी आँख हाँ से देख पाते हैं और बाकी चीज़ें या तो फिर अनुमान प्रमाण से या शब्द प्रमाण से से काम चलाते हैं अब ये छः लाख गाँव है ये शब्द प्रमाण से पता लगा वो जो इंडियन पोस्ट की जो तो है ना पैनल कोड हो पिन कोड वाली उस पुस्तक से बता रहेगा अभी इतने गाँव है या सरकार की रिपोर्ट से पता लगा भाई गांव छः लाख गांव हैं इतने तो वो शब्द प्रमाण तो बहुत सारी बातें हम शब्द प्रमाण से जानते हैं इस धरती पर बहुत सारे देश हैं भारत के अलावा चीन जापान रूस अमेरिका और कितने सारे ढाई सौ तीन सौ देश हैं अब सारे तो देखे नहीं हम शब्द प्रमाण इतने देश हैं इतनी भाषाएँ हैं है, इतना ये है इतना वो है बहुत सारी चीज़ें हम शब्द प्रमाण से जानते हैं और बहुत सारी चीजों का अनुमान भी करते हैं प्रत्यक्ष बहुत छोटा है बहुत थोड़ा है तो ये प्रत्यक्ष के बारे में एक, खास बात, थी। एक बात और बता दूं प्रत्यक्ष के बारे में एक बात और ये है समझने की प्रत्यक्ष प्रमाण केवल वर्तमान काल में लागू होता है बोलिए क्या का भूतकाल की वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते भविष्य की वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते केवल वर्तमान में ही प्रत्यक्ष होता है। कारण इंद्रिय का सन्निकर्ष केवल वर्तमान में ही संभव है भूत के भूतकाल की वस्तु के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष संभव नहीं भविष्य की वस्तु के साथ भी सन्निकर्ष संभव नहीं वो होता ही वर्तमान में जबकि अनुमान प्रमाण से आप भूतकाल की वस्तु को भी जान सकते हैं वर्तमान की भी जान सकते हैं भविष्य की भी तीनों कालों की वस्तुओं को अनुमान प्रमाण से जान सकते हैं शब्द प्रमाण से जान सकते हैं पर प्रत्यक्ष से तो केवल वर्तमान की ही जान सकते हैं इसलिए बहुत छोटा है प्रत्यक्ष बहुत छोटा है अच्छा कल सुबह कल सुबह मॉर्निंग टूमोरो सूर्योदय होगा या नहीं होगा क्या प्रमाण अनुमान, अभी तो प्रत्यक्ष है नहीं कल सुबह का तो अभी तो प्रत्यक्ष हो नहीं सकता वो तो हनुमान ही होगा कल सुबह सूर्य उदय होगा हाँ हो या ना परसों होगा अगले दिन भी होगा अब भविष्य का अनुमान है ये सारी भविष्य की बातें और सौ परसेंट पक्की है कन्फर्म अच्छा भूतकाल का अनुमान कैसे होता है आपके दादाजी की दसवीं पीढ़ी थी या नहीं थी देखी थी फिर कैसे बना चला ये भूतकाल का अनुमान तो कल सुबह होगा सूर्योदय ये भविष्य का अनुमान है दादा की दसवीं पीढ़ी थी ये भूतकाल का अनुमान है और अभी आपको यहाँ धुआं दिखने लगे तो क्या सोचेंगे नीचे आग लग रही ये वर्तमान का अनुमान अभी अगिली नहीं दिख रही धुआं दिख रहा सिर्फ धुआं दिख रहा है नहीं दिख रही तो अगली का हमने अनुमान कर ये वर्तमान में नहीं जल रही है धुआं वर्तमान में दिख रहा है इसलिए अग्नि वर्तमान में जल रही है तो इस प्रकार से धुएं अग्नि का संबंध होने से ये वर्तमान का अनुमान हो गया तो अनुमान तीनों कालों की वस्तुओं के विषय में होता है जबकि प्रत्यक्ष केवल वर्तमान काल की वस्तुओं का ही होता है न भूत ना भविष्य का ठीक है समझ में आ गया तो समय समाप्त होता है प्रश्न अच्छा बोलिए ये ये तो है है उसके भाई में जी हाँ अब अपने जो गाड़ी रही है ना। जो वो है प्रमाता वो कुछ तो अपनी स्क्रीन पे देख रहा है जो देख रहा है वो प्रमाता है वो चेता है, है अपने हाँ। तो वो प्रमाता का अर्थ है जानने वाला हाँ। चलाने वाला नहीं आपका विषय थोड़ा सा घट रहा है आप चलाने वाले का सवाल पूछ रहे हैं जबकि प्रमाता गए जानने वाला जो अपने ऑफिस में स्क्रीन पर देख रहा है कि ट्रेन कहाँ जा रही है कार कहाँ जा रही है ठीक जा रही है नहीं जा रही है जो इस बात की जानकारी कर रहा है वो प्रमाता है अब वो प्रमाता ड्राइव भी कर रहा है यहीं से बैठ के, यही से के मशीन से चला रहा है उसको कंप्यूटर से चला रहा है वो चला रहा है वो ड्राइवर है लेकिन वो जो जान रहा है कि ये ठीक चल रही है या गलत जा रही है वो है प्रमाता जानने वाला ठीक हो गई जी बोलिए प्रमिति और न्याय में प्रमिति और न्याय में प्रमिति तो ज्ञान का नाम है और न्याय का अर्थ है परमाणु से वस्तुओं की परीक्षा करना परीक्षा करना ये जो परीक्षा करना है ना इसका नाम है न्याय परमाणु से पदार्थों की परीक्षा करना परीक्षा करने की जो प्रोसेस है पद्धति है इसका नाम है नाम न्याय और परीक्षा करने के बाद जो सार निकलेगा वो है बस इतना जो सार निकला वो प्रमिति और जिस विधि से निकला उस विधि का नाम न्याय ठीक है बोलिए ये तो हमें प्रत्यक्ष ये अनुमान प्रमाण है ठीक है और हम जो वर्तमान में हैं प्रमाण की पीढ़ी तो ये जो दसवीं पीढ़ी थी ये जो आपने जानकारी की कैसे की किस आधार पे की दिख तो रही नहीं आँख से आँख से दिखे तो प्रत्यक्ष है आख से तो दिख नहीं रही तो प्रत्यक्ष तो नहीं हुआ और अनुमान क्या हुआ कि हम प्रत्यक्ष देखते बिना बाप के बेटा होता ये प्रत्यक्ष हमने बाप बेटे को देखा और प्रत्यक्ष जान लिया कि ये बाप से बेटा पैदा हुआ तो फिर जब बाप से बेटा पैदा हुआ तो बेटे का कोई बाप सिद्ध हो गया ना प्रत्यक्ष प्रमाण से तो प्रत्यक्ष से तो जो दिख रहा है वो प्रत्यक्ष हो गया जो नहीं दिख रहा है वो अनुमान है अब बाप के बाद दादा को देखा तो दादा भी दिख गया तो दादा का भी प्रत्यक्ष हो गया फिर सोचा इस दादा का भी कोई बाप था या नहीं था तो हमने उस नियम से अनुमान लगाया कि बाप के बिना बेटा होता नहीं तो ये जो दादा है तो इसका भी कोई बाप होगा फिर उसका भी कोई होगा उसका भी कोई होगा तो जब हम कहते इसका कोई होगा तो दिखता तो है नहीं तो इसी का नाम अनुमान है अनुमान से प्रत्यक्ष हुआ अनुमान से ज्ञान हुआ प्रत्यक्ष नहीं हुआ प्रत्यक्ष में तो प्रत्यक्ष में तो इंद्रिय से दिखना चाहिए ये शर्त है इंद्रिय से दिखना चाहिए वो प्रत्यक्ष तो दादा की दसवीं पीढ़ी इंद्रिय से तो दिखी नहीं इसलिए उसको प्रत्यक्ष नहीं रहेंगे उसको अनुमान भी कहेंगे जो इंद्रिय से सीधी जानकारी हो वो प्रत्यक्ष है जब रसना इंद्रिय से सीधा टेस्ट लेंगे तब प्रत्यक्ष है किसी के कहने से मान लिया कि मिठाई बहुत टेस्टी है तो ये शब्द प्रमाण है ये प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए परिभाषा में बताया था इंद्रिया का शोधाना ठीक हो गया तो यहां विराम देते एक बार ओम का उच्चारण करेंगे ओह oh.